गंदे भुरंदरम गोविंद दीनाग्रहकार वंदे मुकुंदमरविंद दलाय दाक्षम कुंदेन्दुशंखदशन शिशुपंद्रादिदीवण वित पीठं वृंदावन वसुदेव नवजनगर वर्ण सतोजभाषिकरण विकसित नलनाशासी कनक ऋकूल चारुदर्भल कम की निखिल सारण निजो कुमार वनशीजभूषित नवीर जावा धर्म जिंदफलाधरो क्वचि गायंधा विस्वुपन चरित स्रघ्वी संकर्षण क्वचिच कल हंसा कूजति कूजित अभिनत्यतिप्यम वर्गन हासयन क्वचित मेघ गंभीरयाचा नाम पशून सिद्धा भयती गो गोपाल चकोर क्रौ चक्रो भारद्वाज बर्ण अमर कुम सवाद्र सिंह क्वचिक्रीड़ा प्रेम श्रांग गोपो गोपवर्हन स्वयं विश्वतीद संवाहना नृत्यो गायत्र क्वा बलगत युद्ध तो, तो, तो मिठा तो गृहित हौ गोपाल हसंत प्रशंसको क्वचित पल्लव कल्पेशु निध्यश्रम कर्शि वृक्षमूलाश्रय से गोपोत्संगोपर्धन पाद संवाहन चक्रू कचिस्त महात्म अपरे नोजन सीजन अन्े तदनी मनोज्ञा महात्मन गाय महाराज स्ने कृधिशंूात्म गोपात्म जम चरितड़यन में ग्राम ग्राम में बड़ी मधुर भगवान की ये वन विहार लीला है वन ने अपनी सारी सामग्रियों को लेकर और सारे साथियों को लेकर श्याम सुंदर का स्वागत किया और अपने को धन समझा ये बात कल कही जा चुकी है अब बहुत थोड़ा सा संकेत किया सुखदेव जी ने वन विहार का कुछ ही श्लोकों ने उसका थोड़ा सा हम लोग रस ले लें फिर आगे चलें तो गायत गायत मदान धान, मदान धान ही उपदीयमान चरित स्वीय संकर्षण ये जहाँ जहां पर भगवान जाते स्वाभाविक वहां वहां जो पुष्पों की पराग पर रसपान करते हुए भंगरे वो सब उस रस को छोड़कर दल के दल भगवान के आसपास आ जाते उनके अंग सुगंध को लेने के लिए और उनके वनमाला में जो पुष्प पिरोए हुए उनका रसदान करने के लिए रोज की बात तो एक से एक अत्यंत मनोरम कौतुक का निर्माण होता जाता इनकी लीला तो भवरे बहुत से आ गए और भवरे सारे के सारे वो सौरव पान से प्रमत्त थे सब के सब मच वाले वो गुनगुन करने लगे तो उनके गुंजार को सुनकर ठीक उसी स्वर में श्याम सुंदर भी गुनगुनाने लगे वो इतना सफल अनुकरण वो क्या घंवरों में कौन बोलता है भवरों में गुनगुनाहट करने वाला कौन है पुष्पों में खिलने वाला कौन है पुष्पों की सुगंध कौन है ये सब वही तो है ना तो सारा इनको अभ्यास है तो इतना सफल और इतना सरस अनुकरण इनका भौवरों के गुनगुनाहट का ये सब लोग उसको सुनकर के उन्मत्त हो जाते और बलराम जी भी, भी उस गुनगुनाहट को सुनकर गुंजार को सुनकर विस्मित हो जाते और गोप सखाओं के तो आनंद का ठिकाना ही नहीं तो उनके सरल बोझ सुनते कैसा बढ़िया होते इतने भांगड़े बोलते ये भी भांगड़े बोलता है और कैसा बढ़िया बोलता है मुद्ध होकर के शाबाद कन्हें आशाबाद तू तो, तो, तो खूब बोलता है भाई कन्हू इस प्रकार आशाबास देते और फिर वो लहदी गायेंगे तुम्हारे साथ एक तरफ का भागार एक तरफ उस गुंजार की नकल शाम सुंदर की गुनगुनाहट और दूसरी ओर तीसरी ओर इन सखाओं के संगी। किसी ने सीखा उखा नहीं ताल स्वर, पर ये सारी ताल स्वर की योजना अपने आप ठीक लय में बढ़ी हुई उनके कंठों के सुरों की धारा मानो वो मणि की चेष्टा के साथ साथ मानो ताल बंद होकर ताल पर ताल, वो मधुर प्रवाह का स्पर्श करती हुई और बिखेरती हुई वहां पर बहने लगी तो कहते हैं कि अत्र भ्रमरा स्वजातीय स्वर मात्र दानम श्री भगवत कदम साल स्वर तदुचित राजस्था अनुव्रता तयोर गीतबद्व चरित चेत मिठो गान मिलन तीन संगीत मिल गए यहाँ पर मंडराचे हुए भवरों का सुंदर गुंजार उनकी नकल करते हुए नील सुंदर की अद्भुत अलौकिक मनोहर वो गुनगुनाहट और उनके साथ मिल गई शिशुओं की परमान्ल से पूर्ण श्री कृष्ण की कीर्ति संगीत की ध्वनि अद्भुत हो गया इस प्रकार वे सरस तो में वहां संगीत आरंभ हो गया बड़ा सुंदर इतने में इतने में कुछ सुख गए वहां तो तमाम बन के पक्षी रहे ना और नए नए पक्षी भी आ गए अमजम करवा के सुखम क्वचित क्वचित सबलूज मनु कूज को कलम तो, क्षित। क्षित तो आ गए तो तोथे अब वो सब के मन में क्या हमारी नकल करेंगे अब कि हमको हम हमारी जात का गान सुना इनको तो सबका मनोरंजन करना है पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी इस बार इस रस धारा से बच न जाए इस प्रकार का ये रसावतार है मनुष्यों को नहीं देवताओं और ऋषियों को नहीं जड़ चेतन प्राणी मात्र को सारे जगत की समस्त प्रकृति को रसमयी बनाने के लिए ये रसावतार श्रीकृष्ण श्याम सुंदर का तो शुक्र की सुग की मनोहारणी ध्वनि के साथ साथ ये भी सरस स्वर में उसका अनुकरण करते वो जैसे बोलता ऐसे ये भी बोलते और कभी वो जब कोयर पूजती पंचम स्वर में तो उसकी अपेक्षा भी अधिक मृदुल स्वर में ठीक मानो कोयल की राग भर रहे कोई पहचान नहीं सकता कि कोयल बंद बोल रही है या आदमी बोल रहा है ये शुक्र चिकादी इन्होंने सुना ऐसा मधुर गायन तो इनको अपने गायन पर लग आगे बोले भी हम तो ऐसा गाना गाना जानते ही नहीं पर उनको मानो संकोच सा होने लगा तो बोले अपने चीपर रह जाओ अपने सुनो कहा ये हमारी बड़ी कर्कश ध्वनि और कहा ये मधुर सुलीला सुर ये सुंदर का इतने में छोटे छोटे हंस उनका शब्द सुनाई दिया क्वचित कलहंसा नाम अनुकूजित कूजितम अभिनतम बर्जनम हासनम क्वचित हासयन क्वचित अभी सुनाई दिया कि ये जो हंस हैं कलहंस इनका स्फुट स्वर स्पष्ट नहीं बोल सकते तो वो उनके पास जा पहुंचे और उनकी बोली में अपनी बोली मिलाने लगी सुबह पहले धमड़ बोले सुगे बोले कोयल बोले अब ये हंसों की बोली बोलने लगी कोई ऐसा नहीं समर्थ जो इस बोली में उस बोली में भेद कुछ भी बता सके ये हंस बोल रहे हैं या ये श्री श्याम सुंदर बोल रहे हैं तो ये ये बालमराल ये बाल मराल है ये भी छोटे से हंस से ये भी इन बाल मराल की जो अनुकर्ण प्रियता और अनुकूर्ण सफलता बस ठीक मानो हंस बोल रहे हैं इतने में मयूर सब आ गए मयूरों ने आकर के नाचना शुरू किया अपनी अपनी पांखे फैलाकर पूछ फैलाकर तो ये पहुंच गए इन्होंने अपने उत्तरीय वस्त्र को इन्होंने पीछे से दोनों हाथों से फैला लिया पूछ फैला लिया दोनों हाथों से अपने पीताम्बर के उत्तरीय को पीछे फैलाकर मानो नाचने वाले मोर ही बन गए और ठीक ठीक वो मोरों के तालबंध पर उन्हीं के सामने मोरों की भांति नाचने लगे मोरों ने देखा मोर ही नाच रहा है तो अब वो महामरक श्यामल श्री रंगों की विचित्र वो भंगमाओं को देख देख कर वो सारे गोप शिशु हंसने लगे ताली बजाने लगे बोली देखो कन्हैया मोर बन गया पति नहीं लगता कि मोर नाच रहा है कि ये कन्हैया नाच रहा है मयूरों को संकोच हुआ हमारा नाच तो कुछ नहीं तो वो अपनी पूछों को सिकोर कर और उनका नाच देखने लगे उन्हें बड़ी अनुभूति हुई कि हम तो इनके नकल कर ही नहीं सकते